पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौबीस शंका ज्ञानस्वरूप ऐश्वर्य तथा पुरुषों के उद्धार के सत्य संकल्प रूप ऐश्वर्य का परिणाम अपरिणामी पुरुष में होना असंभव है और यदि यह धर्म चित्त का माना जाए तो सदा मुक्त ईश्वर का चित्त के साथ स्वस्वाभिमान स्वामी भाव संबंध संभव नहीं हो सकता क्योंकि स्वास्वामी भाव संबंध अविद्या से होता है इस प्रकार सदा मुक्त पुरुष विशेष में स्वाभाविक ऐश्वर्य के अभाव से और चित्त में स्वास्वामी भाव संबंध के असंभव होने से ईश्वर को सदा मुक्त पुरुष विशेष नहीं कहा जा सकता समाधान यद्यपि अपरिणामी चेतन भूत ईश्वर में इन ऐश्वर्यों का परिणाम होना असंभव है क्योंकि वह रजस समस् रहित विशुद्ध चित्त का धर्म है और चित्त के साथ नित्य मुक्त ईश्वर का स्वास्वामी भाव संबंध असंभव है तथापि जैसे अन्य पुरुषों का अविद्या प्रयुक्त चित्त के साथ स्वास्वामी भाव संबंध है वैसे ईश्वर के साथ अविद्या प्रयुक्त नहीं है किंतु वह चित्त के स्वभाव को जानता हुआ तीनों तापों से दुखित संसार सागर में पड़े हुए जीवों का ज्ञान एवं धर्म के उपदेश द्वारा उद्धार करने के लिए विशुद्ध सत्वरूप न कि अज्ञान प्रयुक्त चित्त को धारण किए हुए हैं इसी प्रकार अज्ञान अज्ञानपूर्वक संग वाले चित्त में परिणाम होता है नित्य विशुद्ध सत्वरूप चित्त में नित्य ज्ञान व प्रेरणा का होना परिणाम रूप नहीं है अविद्या के संबंध से रहित ईश्वर चित्त के स्वरूप को जानता हुआ पुरुष के भोग अपवर्ग और धर्म ज्ञान के उपदेश के लिए विशुद्ध सत्वगुणमय चित्त के धारण करने से भ्रांत नहीं कहा जा सकता ईश्वर विशुद्ध सत्वरूप चित्त द्वारा जीवों के कल्याणार्थ संसार की रचना करने में भ्रांत नहीं किंतु ज्ञानमय ही है ईश्वर की इच्छा मात्र से सब जगत का उद्धार रूप ऐश्वर्य अनादि विशुद्ध सत्वगुणमय चित्त के योग से है और विशुद्ध सत्वगुण में चित्त का योग उत्कृष्ट ज्ञान से है विशुद्ध सत्वगुण में चित्त हो तो उत्कृष्ट ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्वगुण में चित्त हो ऐसे अन्योन्याश्रय एक दूसरे का सहारा लेना रूप दोष यह नहीं है क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर में अनादि हैं इन दोनों में कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता है जहाँ अपेक्षा होती है वहीं यह दोष होता है ईश्वर का उस विशुद्ध सत्व गुण में चित्त के साथ अनाज संबंध है क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग विभाग अर्थात पुरुष के भोग अपवर्गार से सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय बिना ईश्वर इच्छा सत्य संकल्प के नहीं हो सकती भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञान के उपदेश द्वारा पुरुषों के उद्धार करने की इच्छा होने से ईश्वर विशुद्ध सत्वरूप चित्त रूप उपाधि को धारण किए हुए हैं और इस उपाधि के धारण से पूर्वोक्त इच्छा सत्संकल्प होती है अर्थात उद्धार की इच्छा होने से ईश्वर को चित्त का ग्रहण करना और चित्त के ग्रहण होने से इच्छा का होना इस प्रकार परम्पर की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रित दोष आता है तथापि बीज अंकुर के समान संसार के अनादि होने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है जिस प्रकार अन्य पुरुषों का चित्त पुरुष से प्रतिबिंबित हुआ सुख दुख मोह अविद्या रूप से परिणित होता है और योगियों का चित्त पुरुष में प्रतिबिंबित हुआ निर्मल सात्विक ज्ञान से परिणाम को प्राप्त होता है और उनकी ही उपाधि से पुरुष में सुख दुख और मोहग्रस्त होना तथा निर्मल सात्विक ज्ञान से युक्त होना आरोप किया जाता है वैसा ईश्वर का विशुद्ध सत्वगुण चित्त नहीं है वह केवल सात्विक परिणाम उत्कर्ष ऐश्वर्यावधि वाला है यह उसमें अन्य पुरुषों के विलक्षणता है उस विशुद्ध में चित्त में निरतिशय ऐश्वर्य रूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं उस विद्यमान उत्कृष्टता और वेदों का वाचक भाव अनादि संबंध है अर्थात ईश्वर के चित्त में अनादि उत्कृष्टता विद्यमान है और उसी चित्त में उत्कृष्टता के वाचक वेद भी रहते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्य वाला और सदा ही मुक्त है